उस अमावस्या को लक्षक जब सूर्य और चंद्रमा दर्श पर आ जाते हैं और परस्पर एक दूसरे को देखते हैं तब उसे दर्श कहते हैं अमावस्या में पर्व के अवसर पर दो-दो लो पर्व कहलाते हैं इनमें प्रतिपदा के योग वाला पर्व कहलाता है जिस दिन दोपहर तक अमावस्या में चंद्रमा का संपर्क बना रहे और उसके बाद रात्रि के प्राप्त होने पर चंद्रमा सहसा सूर्य के निकट पहुंच जाए पुनः प्रातः काल सूर्य मंडल से पृथक हो जाए तो शुक्ल की प्रतिपदा में प्रातः काल दोलव पर्व काल कहलाता है इस प्रकार सूर्यमंडल और चंद्रमंडल के प्रथक होते समय अमावस्या के उस मध्यवर्ती काल को अनवाहुति कहते हैं इसमें पितरों के निमित्त वसत क्रियाएं की जाती हैं इसे ऋतुमुख और अमावस्या को पारवण जानना चाहिए दिन में जब क्षीण चंद्रमा सूर्य के साथ मिलते हैं तब अमावस्या का वह काल पर्वकाल कहलाता है इसलिए दिन में अमावस्या के उस पर्वकाल में सूर्य के पहुंचने पर सूर्य ग्रहित हो जाते हैं अर्थात सूर्य ग्रहण लगता है कोयल द्वारा उच्चरित कुहू शब्द जितने समय में समाप्त होता है अमावस्या का उतना मुख्य काल कुहू नाम से कहा जाता है सिनीवाली का प्रमाण यह है कि जब क्षीण चंद्रमा सूर्य में प्रवेश करते हैं तब वह अमावस्या सिनीवाली कही जाती है अनुमत राका सिनीवाली और कुहू इनका दो नव काल होता है कुहू शब्द के उच्चारण पर्यंत काल को कुहू कहते हैं इस प्रकार पर्व संधियों का यह काल दो लौका बताया जाता है और यह पर्वों के समान फलदायक होता है इसमें हवन और वसत क्रियाएं की जाती हैं चंद्रमा और सूर्य का व्यतिपात पर स्थित होना तथा दोनों अमावस्या और पूर्णिमा पूर्णिमाएं ये सभी एक से पुण्यदायक हैं प्रतिपदा के संयोग से उत्पन्न होने वाला पर्वकाल जो दो लौका होता है इसी प्रकार कुहु और सिनी वाली के संबंध से उत्पन्न हुआ पर्वकाल भी दो लौका ही माना जाता है चंद्रमा जब सूर्य मंडल से बाहर होते हैं तब वह पर्वकाल एक कला का बतलाया जाता है क्योंकि दिन के क्रम से 15वीं तिथि को चंद्रमा 15 कलाओं द्वारा पूर्ण किए जाते हैं इसलिए उस तिथि को पूर्णिमा कहते हैं इस प्रकार चंद्रमा 15 कलाओं वाले ही हैं उनमें 16वीं कला नहीं है इसी कारण मैंने 15 तिथि को चंद्रमा का क्षय बतलाया इस प्रकार ये सोमपायी देव पितर सोम के वृद्धि करने वाले हैं और रितु एवं अब्द से संबंधित आर्तौ संज्ञक देवगण उन्हीं के परिपोषक हैं इसके बाद अब मैं जो श्राद्ध भोजी पितर हैं उनकी गति उनका उत्तम तत्व तथा उनके निमित्त दिए गए श्राद्ध की प्राप्ति का वर्णन कर रहा हूं मृतकों के आवागमन का रहस्य तो उत्कृष्ट तपोबल संपन्न तपस्वी भी नहीं जान सकते फिर चरमचक्षुधारी साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है इन श्राद्ध में देवता इनमें जो अपने धर्म के बल से सायुज्य मुक्ति को प्राप्त कर चुके हैं अथवा आश्रम धर्म का पालन करते हुए ज्ञान प्राप्ति में लगे हुए हैं और श्रद्धा युक्त कर्मों से संपन्न होने पर प्रसन्न होते हैं उन्हें महर्षिगण लौकिक पितर कहते हैं ब्रह्मचर्य तप यज्ञ संतान श्राद्ध विद्या और अन्नदान ये मृत्यु पर्यंत इन सातों धर्मों का पालन करते हुए इनमें आसक्त रहते हैं वे उस्मप तथा सोमप देवताओं और पितरों के साथ स्वर्ग लोक में जाकर आनंद का उपभोग करते हुए पितरों की उपासना करते हैं ऐसी प्रसिद्धि उन संतान युक्त साधकर्ताओं के लिए कही गई है जिनके लिए उनके कुलिन भाई बंधुओं ने दान के अवसर पर श्राद्ध आदि प्रदान किया है मासिक श्राद्ध में भोजन करने वाले पितर चंद्रलोकवासी हैं ये मांस साधक भोजी पितर मनुष्य के पितर हैं इनके अतिरिक्त जो अन्य लोग कर्मानुसार प्राप्त हुई योनियों में कष्ट झेल रहे हैं आश्रम धर्म से भ्रष्ट हो गए हैं जिनके लिए स्वाहा सदा का प्रयोग हुआ ही नहीं है, जो शरीर के नष्ट होने पर यमलोक में प्रेत होकर दुर्गति भोग रहे हैं, नरक स्थान पर पहुंचकर अपने कर्मों पर पश्चाताप कर रहे हैं, लंबे शरीर वाले अत्यंत क्रिशकाय, लंबी दाढ़ियों से युक्त, वस्त्रहीन और भूख एवं प्यास से व्याकुल होकर इधर उधर द� तड़ाग और जलाशयों पर सब ओर दूसरे के द्वारा दिए गए अन्न की ताक में इधर-उधर घूमते रहते हैं शालमली वैतरणी कुम्भीपाक तप्तवालुका और असिपत्रवन नामक भीषण नरकों में अपने कर्मानुसार गिराए जाते हैं तथा उन नरकों में पड़े हुए जो नद्रा रहित हो दुख भोग रहे हैं उन लोकांतर स्थित जीवों के लिए उनके भाई बंदों द्वारा यहँ भूतल पर जब उनका नाम भोत्र उच्चारण कर आप होकर कमों पर तीन पिंड प्रदान जाते हैं तब प्रेत स्थानों में स्थित होने पर भी वे पिंड उन्हें प्राप्त होकर तृप्त करते हैं जो नरकों में न जाकर पांच प्रकार से विभक्त होकर भ्रष्ट हो चुके हैं अर्थात जो मृत्यु के उपरांत अपने कर्मों के अनुसार स्थावर भूत प्रेत अनेकों प्रकार की जातियों तिरियग योनियों इवन अन्य जंतुओं में जन्म ले चुके हैं वहां उन उन योनियों में वे जैसे आहार वाले होते हैं उन्हीं उन्हीं योनियों में उसी आहार के रूप में परिणत होकर श्राद्ध में दिया गया पिंड उन्हें तृप्त करता है यदि श्राद्धोपयुक्त काल में न्यायोपारजित अन्न मृतकों के निमित्त विधि तो वह अन्न वे मृतक जहां कहीं भी रहते हैं उन्हें प्राप्त होता है जैसे बछड़ा गौवों में बिलीन हुई अपनी मा को धूर निकालता है। उसी प्रकार साधों में प्रयुक्त हुआ मंत्र दान की वस्तुओं को उस जीव के पास पहुंचा देता है इस प्रकार विधान पूर्वक श्राद्ध सहित दिया गया श्राद्ध दान उस जीव को प्राप्त होता है ऐसा मनु ने कहा है साथ ही महर्षि सनत कुमार ने भी जो प्रेतों के गमन गमन के ज्ञाता हैं दिव्य चक्षु से देखकर शाद्ध की प्राप्ति के विषय में ऐसा ही बतलाया है। कृष्ण पक्ष उन पितरों का दिन है तथा शुक्ल पक्ष शयन करने के लिए उनकी रात्रि है। इस प्रकार ये पित्र देव और देव पितर स्वर्ग लोक में परस्पर एक दूसरे के देवता और पितर हैं। यह तो स्वर्गीय देवों और पितरों की बात हुई। मनु इस प्रकार मैंने सोम पितरों के विषय में वर्णन कर दिया पितरों का यह महत्व पुराणों में निश्चित किया गया है इस प्रकार मैंने इलानंदन पुरुरवा का चंद्रमा और सूर्य के साथ समागम पितरों को श्रद्धा दी गई वस्तु की प्राप्ति पितरों का तर्पण पर्व और यातना स्थान नरक का आपको सुना दिया यही सनातन सर्ग है इसका विस्तार बहुत बड़ा है मैंने संचेप में ही इसका वर्णन किया है क्योंकि पूर्ण रूप से वर्णन करना तो असंभव है इसलिए कल्याणकामी को इस पर सद्धा रखनी चाहिए मैंने स्वयंभू मनु के इस सर्ग का विस्तार पूर्वक आनुपूर्विवर्णन कर दिया अब पुनः आप लोगों को क्या बतलाऊँ इस प्रकार श्रीमत्स्य महापुराण के मनवंतरानू के प्रसंग में श्रद्धानू नामक 141 अध्याय संपूर्ण हुआ 142 अध्याय युगों की काल गणना तथा त्रेता युग का वर्णन ऋषियों ने पूछा सूत जी पूर्व काल में स्वयं भू मन में जिन चारों युगों का प्रवर्तन हुआ है उनकी सृष्टि और संख्या के विषय में हम लोग विस्तार पूर्वक सुनना चाहते हैं सूत कहते हैं ऋषियों पृथ्वी और आकाश के प्रसंग में मैंने पहले ही इन चारों युगों का वर्णन कर दिया है फिर भी यदि आप लोगों की उनको सुनने की है तो संख्या पूर्वक उनके प्रमाण को विस्तार के साथ समूचे रूप में बतला रहा हूं सुनिए लौकिक प्रमाण के द्वारा मानवीय वर्ष का आश्रय लेकर उसी के अनुसार गणना करके चारों युगों का प्रमाण बतला रहा हूं